बाध का निरूपण नहीं होता क्योंकि चार हेतु तो दिया किसी चीज को भ्रम कहने के पहले चार कारण देने पड़ेंगे आपको चार में से कोई ना कोई कोई भी ज्ञान को सीधे आप भ्रम कह नहीं सकते यदि उस ज्ञान का बाधक कोई दूसरा ज्ञान हो तो उसको भ्रम गा जाएगा यदि उस ज्ञान के व्यक्ति का अनुल्लेख हो ग्रहणी नहीं हो तो भ्रम कहा जा सकता है अपरोक्ष के योग को परोक्ष कहा दिया इसलिए भ्रम है अंश का अग्रहण होने से भी ब्रह्म हो जाता है चार कारण में से चारों में खंडन करेंगे ब्रह्म अस्थि के मामले में पहला का खंडन करे बाध तो उपलब्ध नहीं।, नहीं है क्यों तो उपलब्ध नहीं है समझ हेतु विवरण होती उसी हेतु तो बाध अनिरूपणा का विवरण करते व्याख्यान है, करते हैं ब्रह्म ने तुव न चं प्रबल मान पशा तो न बाध्य ब्रह्म नसी कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं होता इदतमे रजतम फिर रजतम रजतम रजत नजतम असया मतल्य होता है इधर से किसने कहा ब्रह्मास्ति किस आधार पर कह रहा है वो उपनिषद के आधार पर कह रहा है तो उपनिषद प्रमाणों के आधार पर गुरु ने कहा ब्रह्म अस्थि आप उस उपनिषद प्रमाण से ज्यादा प्रबल प्रमाण वाला कोई दूसरा है जिससे ब्रह्म नास्ती ऐसे जन हो जब नहीं है इसका तो ब्रह्म अस्थि ये बात नहीं होता अतव यह भ्रम नहीं यदि ब्रह्म होता उससे प्रबल प्रमाण के द्वारा उसके विरोधी ज्ञान पैदा होना चाहिए में ही है ना कोई भी भ्रम ज्ञान हो वह भ्रम ज्ञान जिस प्रमाण से उत्पन्न हुआ है उस प्रमाण से ज्यादा प्रबल प्रमाण के द्वारा उस ज्ञान का विरोधी ज्ञान पैदा होना चाहिए जैसे मंदांधकार आदि मंद प्रकाश आदि में अवैम सर्वबोध हुआ था वो भी क्या है चक्षुर भी प्रमाण से पैदा हुआ, हुआ। निमित कारण प्रकाश मंद था उससे भी प्रबल प्रमाण क्या हुआ उत्तम प्रकाश आलोक का थे। मंद आलोक मंदालोक आलोक स्पष्ट प्रकाश तो मंद प्रकाश में चक्षु प्रवृत्ति पूर्व उत्पन्न ज्ञान को बाध सकता है आलोक में प्रवृत्ति चक्षु उत्पन्न ज्ञान से है या नहीं मंद आलोक में प्रवृत्त चक्षु उत्पन्न ज्ञान क्या है अय श्रद्धा और शीत आलोक से विशेष से चक्षुत् नायम सर्प है ना तो क्या हो गया नायम सर्प अहम सर्प को बात दिया कि अहम बाप को जिस प्रमाण ने उत्पन्न किया उसके भी साधा प्रबल प्रमाण वाला है नायम सर्प इसी प्रकार ईदम रिदम जिस प्रमाण से पैदा हुआ नीलम प्रमाण उससे प्रबल प्रमाण से पैदा हो है तो दोनों ही चाक्षुशी एक प्रथम में एकदम रचतम ज्ञान हुआ ज्ञान होने में चक्षु की प्रवृत्ति हुई उस समय चक्षु ने पहले ज्ञान प्राप्त किया और बाल दोष रहित होकर के चक्षु ने तद ज्ञान को उत्पन्न किया है अतएव दोष रहित चक्षु दुर्बल प्रमाण दोष रहित चक्षु प्रबल प्रमाण होकर के प्रबल प्रमाण जन्य ज्ञान वो ज्ञान द्वारा दुर्बल जन्य प्रमाण जनिक ज्ञान को बाय कर दिया जाता है जब तब हम कहते हैं दुर्बल प्रमाण जनिक ज्ञान भ्रम है और प्रबल प्रमाण जनिक ज्ञान यथार्थ उसी प्रचार करके देखिए ब्रह्मस्थि ब्रह्म नास्थि दो ज्ञान यदि है तो अब किए कि ब्रह्मस्त्र ज्ञान किससे पैदा हुआ ब्रह्मनाषिक ज्ञान किससे पैदा हुआ है ब्रह्मस्थिक ज्ञान पैदा किससे हुआ उपरिषदों से और ब्रह्म नास्तिक ज्ञान यदि है तो भी किससे पैदा हुआ नास्तिक आचार्य कथन से है ना नास्तिक लोग ही तो कहेंगे आत्मा नहीं है ब्रह्म नहीं है सर्वम शून्यम ये तो कहेगा वो तो जो ब्रह्म नास्तिक कहने वाला कौन है नास्तिक व्यक्ति है शास्त्र नहीं हमारे आचार्य आचार्य बार बार कहते हैं व्यक्ति न प्रमाणम शास्त्र प्रमाणम व्यक्ति कभी प्रमाण नहीं होता मैं बोल रहा हूं सिर्फ प्रमाण नहीं है शास्त्र हो बोलता है तो प्रमाण आज उल्टा हो गया, लो गया। मैं मैंने कह दिया ना मेरा वाणी वेद वाणी बराबर मैं जो कहता हूँ तो मान। मन आपसे नहीं बने हैं वो तो ब्रह्म से प्रकट हुआ है आ, ब्रह्म से ही पहले कल्पना हुई माया माया द्वारा ब्रह्म से क्या कल्पना हुआ सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी वे गिरी हुए तो ब्रह्मा जी के हृदय में चारो वेद प्रकट हुआ भगवान कहते हैं कि क्या जो तो है नो हृदय प्रकट होता है ऋषि जब ध्यान बैठे हुए जो उसकी हृदय में उनकी कल्पना नहीं है वो नहीं? उनकी बुद्धि नहीं है वो पूर्ण हुआ कैसे पूर्ण हुआ ब्रह्मा जी की कृपा के ब्रह्मा जी ने उनको तपस्या करने बोला था सत्युण में और हर युग के आदि में उस ब्रह्मा जी का आदेश होता है उस युग आदि में विद्यमान ऋषियों को आदेश दिया जाता है आप तप कीजिए स्वयं भागवत में नहीं आया में ही आता है कि ब्रह्मा जी को कैसे वेद मिले नारायण स्वयं वेद है सृष्टि का आरंभ काल जैसी कार्य में परिपक्व हुआ तो उनके नाभि से कमल निकला कमल खिला कमल ब्रह्मा जी प्रकट हुए नारायण के संकल्प सृष्टि के निर्माण करने के लिए और ब्रह्मा जी घबरा गए तो अकेले थे और चारों तरफ देखा कुछ भी नहीं डर गए उन्होंने देखा मैं देखू कहा क्या है वो लाल में घुस गए ऊपर नीचे घूमे कुछ नहीं कहा आके बाहर कहा बैठ गए बैठ गए तो सोचने अकेला कहाँ से आया मैं क्यों आया मैं कौन हूं मेरा क्या काम है सोचने लगे सोचने लगे तो जल की आवाज जल जब तरंग मारता है तो क्या होता है तट पे जल समुद्र में ना नारायण गांव है शीर समुद्र में तो है वो तो नित्य है ना वो चीज तो वो उसको उत्पन्न थोड़े होता है, तो है ना अनादि है वो वो चीज नष्ट नहीं होता ये जो पांच प्रतिशत आप जो देख रहे हैं ये नष्ट होता है भगवान के शीर सागर नष्ट नहीं होता उसी चल के तप तप आवाज सुनाई दिया और तप तप आवाज सुनाई समझ तप, तप मे तप करो आरती हाँ मैंने तप करो तप करने का मतलब क्या इंद्रियों का संयम करो आगे बस बंद करके बैठ गए हृदय में भगवान विष्णु प्रकट हो और चतुष्ठ के भागवचन को वेदों का उपदेश दिया प्रकट होते हैं और ज्ञान पर तो हुआ है ब्रह्मा जी नारायण है नारायण का नाभि से चलता लोग रूपा कमल उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी उस ब्रह्मा जी के गर्दे में क्या हो गया का तो प्रतिमा बैठा है नारायण के तो प्रतिबंध होगा साक्षातकार हुआ तो भागवा और वेदों को पढ़ा स्मरण कराया, पढ़ाना गया उनकी कृपा से तो क्या हुआ? झुठे ज्ञान से तो मुक्ति होती झुठाई तो बंधन है और है क्या तुम्हारी झूठे बंधन को झूठे ज्ञान से तो मुक्त होना है कौन सी सच्चाई है यहाँ सच्चाई तो कोई चीज नहीं है ब्रह्म को छोड़ कर दे अप्रश्रम को छोड़ दे इसी कोई परेशान नहीं है ठीक है जो हो रहा है सब और वेद में गाधन के प्रसाद में तस्य तस्य तस्य योने यदेत वो महान योनी सारा संसार के कारण होता ब्रम उसी के निःश्वास के सम्बन्ध जैसे आत्मनिश्वास कैसे चल रहा है कोई प्रयत्न करना पड़ता है अर्थात वो तो ही कोई प्रयत्न बनाया नहीं जाए इसे कह दिया जैसे निश्वास के समान प्रया शास्त्र किसी के तरह निर्मित नहीं है सभी का हित में ऋषि के हृदय में पहले ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुआ वस्तु है इसलिए सर्वोच्च प्रमाण हम मानते और नास्तिकों का वाच्य व्यक्ति व्यक्ति को वचन प्रमाणनीय इसे ब्रह्म में प्रमाणच ज्ञान, हैं। और ज्ञान। है प्रमाण जिन्हित ज्ञान क्या होता है वो शास्त्रों के बेमत बकवास पुनरागन प्रणमृत चाहे तर्जा करके घी माल पड़ी छगोर तगड़ा बने रहो क्यों तगड़े बने मरना अंत में एक काम का सांठ थोड़े है अरे जमाने होते थे ग्राम पुरुष भी ग्राम सांड होता था गांव में एक आदमी को सांड साढ़े पालते थे आदमी उसको हरियाणा में खागड़ बोलते खागड़ खागड़ बोलते और वो किसी भी घर में जा सकता है भोजन खा सकता है और किसी भी घर में गया और कोई औरत इशारा कर देगी वो रात उस घर में पहुंच जाएगा और जिस और किसान सम्मान करेगा उसका पति भी हो तो भी पति चुप जाए दूसरे कमरे में जाएगा औरत जो है साढ़ से सुख प्राप्त पति से प्रसन्न है पति असमर्थ है कि जो भी है किसी भी ये प्रथा पीछे चली थी पुरुष सांडों का और आज भी कई जगह है राजस्थान में है हरियाणा में कई जगह है और क्या बड़ी खराब चीज क्या है जब पुरुष सांड बेकार हो जाता है ना बुरा होने लगता है बेकार हो गया उसे उसको मार के खत्म अब क्यों खा छांगे पिलांगे पालेंगे कोई शोर नहीं देगा जा मारने के। मार खाने करके मर जाता है ये और उसमें कई प्रथा क्यों चली कारण यह था कि कईयों में नि संतान का संतान नहीं होता था और पुरुष अपने दोष को तो छुपाने के लिए स्त्री को बोलते तो बांधे पुरुष ना बोल सके स्वीकार नहीं करगा अपनी डां दबाकर औरत को दबाएगा तो बांध तेरे वजह से नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ तब वो क्या कर तब कुछ औरतें जो गांव में दो चारे से हो गई होंगी दो के साथ अन्याय हुआ उन्होंने एक पुरुष को पकड़ लिया और उसको अपनी सांड बना ली और उससे कुछ साफा ही हो गया और साबित हो औरत जो नहीं वो एक प्रथा धीरे धीरे क्षेत्रों में पुरुष संडी और हर औरत पति से भले संतान भी हो तो भी हो तो भी अपने सुख पाने के लिए उसको उसके जूता जूता तो सब देखा तो पति भी घर का मालिक पिछाड़ जाएगा वो आया हुआ है आया है आया कई जगह चल रहा है पुरुषांड नहीं वो कहते हैं ये सब चीजें तो नास्तिकों का धर्म है क्या वो उसको समर्थन करते हैं वो इन चीजों अंगन आलिंगन वेद स्वर्गम कंठग वेदो नरग स्त्री का, का आलिंगन करना स्वर्ग बोला कंठ कांटे, कांटे चुप गया ये नरक है बोला इसे व्याख्या मान लेंगे नास्तिकों इसे इन वचनों में अप्रामाणिकता इसे ब्रह्म नाश्य मानम चेत ये ब्रह्म नास्या प्रामिक विमान हो तो भी वह प्राणिक जो वाक्य है वह प्रामिक नहीं बलवान नहीं तदा यदि तो ऐसा क्या, क्या करना चेत का चेत मैं यदि मानव त्रुवम बाध्य तत्व तो निश्चित रूप बाध कर देता लेकिन न चं प्रबल प्रमाण पश्या लेकिन इस उपनिषद से भी ज्यादा प्रबल प्रमाण हमने कहीं दुनिया में देखा नहीं है एवं औपनिषद शास्त्रम प्रबलम प्रमाण न पश्या अतो न बाध्यते। इसीलिए आत्मान इत्यादि मंत्र से भी ज्यादा प्रबल प्रमाण मुझे कोई और दूसरा दिखता नहीं है इसलिए ये जो कहता है ब्रह्म ये सबसे प्रबल प्रमाण के निज्ञान होने के नाते इसका बाधक कोई दूसरा प्रमाण नहीं है अतय ब्रह्म ज्ञान भ्रम नहीं साबित द्वितीय दूसरे दी दूसरा जो पक्ष था उसमें दोष दे रहे दे है। दूसरा क्या था अनुलेखा व्यक्ति का ग्रहण नहीं हुआ विषय का ग्रहण नहीं होने से कहोगे ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारी चीजें हैं जहां विषय का ग्रहण नहीं होता है फिर भी आप प्रामिक करके उसको स्वीकार करते हैं जैसे कि स्वर्ग स्वर्ग है, है? उसका मान रहे हैं कई चीजें हैं आपने देखा नहीं ना देख सकते हैं मानते हैं गुरुत्व है देखा गया किसी गुरुत तो किस ने गुरुत्व शक्ति किसने देखा नहीं न देख सकता कोई मानना पड़ेगा क्योंकि आप खुद तो गिरते क्यों हो फिर खुद जाओ हवा में उड़ जाए नीचे आ जाते हैं क्यों आ रहे तो मानना पड़ता है कोई शक्ति है जंग नीचे की ओर खींच रहा है उसी का नाम गुरुत्व शक्ति है वो देखा कि सुने नहीं है लेकिन अनुमान के अर कर लिया इसी प्रकार स्वर को क्यों देखा अनुमान कर रहे यहां पर भी हमारे द्वारा बनाए हुए चीजों से इस लोक में हमें कुछ सुख मिल सकता है ऐसा तो भी लोक जरूर होगा जहां पर बने वस्तुओं से प्राप्त औसत यहां के पीछे ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला हो शिमला में चल जाएगी गर्मी लगेगी नहीं बुढ़िया अच्छा ए सी हुआ ने सी है लगाने की जरूरत नहीं एसी मशीन की यहां ज्यादा अच्छा लगेगा सुख है इस जगह से उस जगह उस जगह से उस जगह, जगह आप जगह जगह जाते जाएंगे और भी अच्छा जगह और भी अच्छा जगह टिकते जाता है शहर है, है मच्छरों में तो इस तरह से आप ढूंढते जाएंगे ना जिस यहाँ हम देख रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान उत्तर उत्तर रेस्ट भी मिल जाते हैं सुख सुविधाओं संपन्न है ज्यादा लोग ईमानदार है अच्छे लोग मिलते हैं कि है अनुमान कर लेंगे हम में देखा मच्छर नहीं हुआ। और थंडी भी थंडी अच्छी है, है। का इसी तरह से आप इसी आदर करेंगे यहाँ से वो जगह अच्छा है ना उससे भी और भी कोई लोग होगा और भी अच्छा होगा उसी का नाम रख दी है, मानना पड़ेगा, देखा किसने नहीं उस वस्तु का ग्रहण हुआ नहीं फिर भी को दृष्टांत ले सकते हैं आप जिसके आधार पर आप निषिद्ध कर सकते हैं कि न गृहित हो तो भी वस्तु को प्रामिक मना था। तथा इस ब्रह्म होने पर भी प्रामाणिक वही करे व्यक्त अनुल्लेख मात्रेण भ्रम सर्गधर भी भ्रांति स्यक्त अनुल्लेखात सामान्योल्लेख दर्शनात्म व्यक्ति अनुलेख है। व्यक्ति का अग्रहण होने मात्र से यदि आप भ्रम कहते हो स्वर्ग स्वर्गधी फिर स्वर्ग का ज्ञान को भ्रांति ज्ञान पड़ जाएगा या पति दे रहे हैं भ्रांति क्या? क्यों व्यक्ति अनुलेखात वहां भी स्वर्ग का ग्रहण नहीं हो रहा है तो वह कहेगा सामान्य उल्लेख सामान्य कथन के आधार पर हम इसको मान रहे हैं ये सारी दुनिया मान रही है सारी दुनिया बोल रही है स्वर्ग नाम का चीज है अंग्रेजी भी हो अंग्रेजी बोलते हेवन कयामत का दिन आएगा हमें भी कुछ मिलेगा मुल्ले भी कहते, कौन सी इनमें नहीं है स्वर्ग और नरक की व्यवस्था सभी मानते चाहे साई हो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे बौद्ध हो चाहे कोई भी सभी मानते तो इसका मतलब क्या है सामान्य रूपे ना स्वर्ग को कहा है किसने हम उसको मानते हैं जैसा कहते हो सामान्य रूपेण हमारे अभी सारे शास्त्र के बारे में आत्मा के बारे में कह रहे हैं इसे हम भी आत्मा को मानेंगे आज ब्रह्म अस्थित्राम अयम स्वर्गित्यम आकारेण ग्रहणाभाव कि स्वर्गो अस्तित्व सामान्य ग्रहण प्रतीत है अयम स्वर्ग करके ग्रहण नहीं किया किंतु स्वर्गो अस्थि इतना व्यवहार होता है उसी प्रकार हम भी कहते हैं अयं ब्रह्म बलग्रहण न हो कि ब्रह्म अस्ति इज्ञान से ही ब्रह्म का प्रामाणिकता सिद्ध हो जाता है सामान्य करना प्रतीत है स्वर्ग बुद्धि प्रसंग स्वर्ग बुद्धि में भी भ्रमत की प्रसृक्ति हो जाएगी इस अति निवारण करने के लिए आपको यथा स्वर्ग में प्रामाणिकता मानते हो व्यक्ति का अग्रहण होने पर विषय का अग्रहण होने पर भी उसी प्रकार ब्रह्म में प्रामाणिकता मानने पड़ेगा विषय का अग्रहण होने पर भी तृतीय विराहुरोति तीसरा है, जो है उसको परोक्ष कह दिया अप्रोक्ष को परोक्ष रूप में ग्रहण करना भ्रम है कहते हैं अप्रोक्षा अर्थात परोक्ष संभवाद के योग्य का परोक्ष का अप्रोक्ष के के अपरोक्ष का क्योंकि ब्रह्म क्या है साक्षात अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष योग्य को आपने क्या करा उसका परोक्ष ज्ञान पैदा किया है उसका परोक्ष नहीं कहा दोनों में अंदर है ब्रह्म परोक्ष होता है ये कहना अलग है ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होना अलग चीज है स्वर्ग परोक्ष है और स्वर्ग का परोक्ष ज्ञान भी होता है दोनों बात ब्रह्म में ऐसा ब्रह्म का तो परोक्ष ज्ञान मात्र है ब्रह्म, तो ब्रह्म का परोक्ष होता नहीं है साक्षात परोक्ष है इसलिए ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है ब्रह्म परोक्ष नहीं होता है दोनों अलग बात समझने की है। सिद्धांत कहता है मैं ब्रह्म को परोक्ष नहीं कह रहा हूं अपरोक्ष को परोक्ष करने का मतलब क्या है ब्रह्म क्या है नित्य साक्षात परोक्ष है नित्य परोक्ष को परोक्षता तो भ्रम मानूंगा नित्य परोक्ष ब्रह्म को ब्रह्म ही परोक्ष ऐसा कह दू तो भांति है नहीं मैं ब्रह्म को परोक्ष नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं ब्रह्म विषय परोक्ष ज्ञान है। एक तो चीज को ही परोक्ष कह देना और चीज का परोक्ष ज्ञान होने में दोनों में बहुत अंतर है जैसे घट है आपको नहीं दिख रहा है लेकिन घटोस्थी से परोक्ष ज्ञान हुआ घटोस्थी ये परोक्ष ज्ञान लेकिन घट परोक्ष ज्ञान मात्र से उत्तर काल में आपके सामने कोई लाके बैठा ले क्या अप्रोच नहीं होगा वो अप्रोक्षा तो घटोस्थि जो परोक्ष ज्ञान था अय घट ये अप्रोक्ष हो जाएगा इसी तरह से ब्रह्म अस्थि बाद में होगा अहम ब्रह्म हो सकता है इसलिए यथा घटोस्थि घट का परोक्ष ज्ञान होने मात्र से भी घट की परोक्षता सिद्ध नहीं हुआ कि उत्तर काल में घट का परोक्षता हो जाता है उसी प्रकार यहां पर भी ब्रह्म अस्थि कहने से ब्रह्म का ज्ञान क्या है परोक्ष ज्ञान मात्र है इन मात्र से परोक्ष नहीं हो गया विषय की परोक्षता विषय का परोक्ष ज्ञान दोनों भिन्न चीज है विषय परोक्षण का मतलब विषय में परोक्ष धर्म अपने माना अर्थात तो कभी सर, कभी अपरोक्ष नहीं होता विषय का धर्म हो जाए परो जो स्वर्ग है उसका धर्म ही वो परोक्ष गुरुत्व का धर्म ही परोक्षता रहना है इसे कभी भी कोई भी दुनिया में गुरुत्व प्रत्यक्ष नहीं कर सकता दुणुक है उसका धर्म ही है परोक्षता इसे कभी कोई दुनुक प्रत्यक्ष नहीं कर सकता परमाणु का धर्म ही परोक्षता इसे परमाणु को कभी कि किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता वस्तु का धर्म परोक्षता होना अलग चीज है वस्तु का परोक्षण होना अलग चीज है और वस्तु का परोकियान की बात दुनिया की किसी भी वस्तु परोक्षा परोक्ष ही है, हर चीज का आपको परोक्ष ज्ञान ही पहले होता है बाद में परोश परोक्षता धर्म होना और परोक्ष ज्ञान होना दो भिन्न चीजें हैं यदि मैं ब्रह्म की धर्म जो अप्रोक्ष है उस अप्रोक्ष धर्म को न ग्रहण करके ब्रह्म में परोक्षतार भी धर्म को ग्रहण करता तो अतः तद बुद्धि हो गया अप्रोक्षत धर्म विशिष्ट ब्रह्म में परोक्षित धर्म में ग्रहण करता तो भ्रम माना जाता तो क्या हो जाएगा वो भ्रम क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म में क्या तो धर्म है अप्रोक्षत धर्म आपने से क्या ग्रहण कर रहे हो परोक्ष तब तो भ्रांत किए लेकिन ब्रह्मस्थि जो ज्ञान है इसमें मैं नहीं बोल रहा हो कि ब्रह्म परोक्ष ब्रह्म अस्थि ज्ञान क्या है होगा ब्रह्मस्थि इस ज्ञान में ब्रह्म का धर्म क्या है अप्रोक्षित धर्म ग्रहण कर रहे हो यहां पर भी साक्षात अपरोक्षित तो धर्म विशिष्ट ब्रह्म है ये बोल रहे हो ऐसे कहने से ब्रह्म में परोक्षत धर्म सिद्ध नहीं हुआ अतिविभ्रांति नहीं भ्रांति का लक्षण नहीं है में क्या करा तद कोभावती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ अनुभव यथा रजतत्वती रजतत्कार रजत्यान अप्रमा था यही है ना रजतत्व का अभाव अलगौ था सुप्ति उसमें हमने क्या ग्रहण किया रजतत्व रूपा प्रकार हो गया तब उसको इसी प्रकार से यदि मैं परोक्षा भाव वाला कौन ब्रह्म मतलब में परोक्ष ग्रहण करता तो भ्रांति मानी जाती लेकिन हम ऐसा ग्रहण नहीं कर रहा हूं मैं क्या ग्रहण कर रहा हूं मैं तो अप्रोक्षित धर्म वाला ब्रह्म को है है है है। है है इतना ही कह रहा कहने का का का का तात्पर्य मेरी अनुभूति नहीं हो रही है। या व्यक्ति तो विषय विषय होने पर भी परोक्षक धर्म निग्रहण कर रहा हूं विषय का अव्रहण होने मात्र से हमने कह दिया इस विषय का ज्ञान जो मेरे को हुआ है वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान कह रहा हूं अतएव अप्रोक्ष का परोक्ष ग्रहण करना भ्रांति है मैं भी मानता हूं यानी अप्रोक्षित धर्म विशिष्ट ब्रह्म में परोक्ष धर्म विशिष्ट ब्रह्म ज्ञान में नहीं किया हूं अत यह भ्रांति नहीं है अपरोत्व योग्य न परोक्ष मतिर ब्रह्म अप्रोक्षत्व के योग्य वस्तु का परोक्ष ज्ञान को भ्रम नहीं कहना परोक्ष मतिर परोक्ष धर्म नहीं बोल रहे श्लोक में ध्यान रखो परोक्ष मतिर न ब्रह्म किसकी परोक्ष हुई है अपरोक्ष योग्य का परोक्ष ज्ञान जो हुआ है वो ब्रह्म नहीं हुआ क्यों क्योंकि मैं ब्रह्म ही परोक्ष है ऐसा ग्रहण नहीं कर रहा हूं परोक्षम अनुल्लेखा ब्रह्मा परोक्षम ब्रह्मा क्या है? परोक्ष है ऐसा मैंने ग्रहण नहीं किया है कि तो तो तो ब्रह्म परोक्षम अस्थि ये ग्रहण करता तोक्षत ब्रह्म ब्रह्म में धर्म हो जाता हम क्या ग्रहण कर रहे हैं ब्रह्म अस्थि इतना ही बोल रहे हैं ब्रह्म परोक्षम अस्थि ये नहीं कहा फिर इसको परोक्ष ज्ञान क्यों कहते हो परोक्ष ज्ञान इसलिए कहना पड़ता है अर्थात सिद्ध हो रहा है ज्ञान में परोक्षता अर्थात सिद्ध हो रहा है क्योंकि ज्ञान का विषय साक्षात अनुभूति नहीं हुआ है घटोस्थी में इस घटोस्थी ज्ञान को परोक्ष ज्ञान क्यों कहूंगा मैं क्योंकि घट अब इंद्रिय से ग्रहण नहीं हुआ घट को इंद्रियों से जब तक ग्रहण नहीं करोगे तब तक तो क्या कहूंगा घटोस्थी ज्ञान परोक्ष जाने कहा जाता है क्योंकि इंद्रिय ग्रहणाभाव इंद्रिय न ग्रहणाभावत ज्ञान का आपादन किया जाता है और जैसे ही इंद्रिय ग्रहण हो गया तो ज्ञान में अप्रोक्ष ज्ञान में परोक्षत्व और अप्रोक्षव आ है ज्ञान का विषय में नहीं ज्ञान में रहना ज्ञान में, में ही परोक्षत्व का आरोप है ज्ञान में ही अप्रोक्ष आरोप किया जा रहा है केवल विषय के साक्षात्कार होने और ना होने क्या था ब्रह्मस्त्र ज्ञान काल में विषय का साक्षात्कार विषय कौन है ब्रह्म पशु साक्षात्कार नहीं है अतएव ज्ञान में परोक्षत्वत्म आरोप कर दिया और अहम ब्रह्मा ये जब ज्ञान हुआ इसका विषय ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है अतिव ज्ञान में अप्रोक्षित व्यवहार होता है इसे कहते हैं पारोक्ष्य संभवार। ज्ञान होने में होने कोई दिक्कत नहीं हमको उसको तो मानते ही है व्यवहार में सभी को मानना ही पड़ता है ठीक है अप्रोक्षित ग्रहण योग्य प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषय परोक्ष ज्ञान से भ्रमत्व न संभव अपरोक्ष ग्रहण करने योग्य कैसा है भ्रम प्रत्यक्ष सकता है लेकिन ब्रह्म का जो परोक्ष ज्ञान है वह कभी ब्रह्म नहीं होता क्योंकि अभिन्न है कि किसी को भी आज तक ऐसा अनुभूति हो कि अहम नासमी मैं नहीं हूं ऐसे किसने बोला आज तक अहम अस्मी यही होता है आत्मा अस्ति ममा आत्मा अस्ति और आत्मा ममा आत्मा से अभिन्य भ्रम अरे ब्रह्म अस्ति यही होगा ज्ञान और भ्रम नहीं हो सकता ये ब्रह्म अस्ति भ्रम है तो ममा आत्मा अस्ति ये भी भ्रम होगा अहम अस्मी भी भ्रांति माननी पड़ रही है इसीलिए ब्रह्म से भी कोई नहीं हो सकता कि ब्रह्म क्या है वो प्रत्यक्ष अभिन्न है जीवात्मा से अभिन्न इसलिए हम सदा ना मां नुवम भूया समेव मैं ना हो ऐसा कभी ना हो किंतु मैं सदा हो रू ऐसा ही हो ये इच्छा अंदर में कूट के भरा पड़ा ऐसी गहराई में है ये निकलना बड़ा नहीं। और ये होना कोई खराब नहीं ये ठीक है ये आत्मा में घटाओगे तो लेकिन हमने इसको कहान ले लिया है शरीर में ये अरे मरणशील शरीर में ये सदा बना रहे सोचना गलत नहीं है हम न भूआ भुवम भूया समय माँ न भुवम भूया समेव ये जो है आत्मा के मामले में कहना तो ठीक था लेकिन शरीर के मामले में ये गलत है नहीं इतना तो जरूर सभी के अंदर ना मेरी आत्मा है और कभी ना मरे ना आत्मा में मरण धर्म तो ले घर गलत किया इन आत्मा सदा सदा रहे रहे और सदा और बना ये ये चाहता है सभी, ये सभी चाहते। इसका तो आत्मा कोई भ्रांति नहीं है यदि आत्मा सिर्फ भ्रांति है उसके सदा बनाए बना रखने की इच्छा भी भ्रांति हो जाएगी इसलिए कहते हैं प्रत्यकिन होने के नाते ब्रह्म रूपा विषय ज्ञान जब ब्रह्म परोक्ष ज्ञान होने के बावजूद भी एक भ्रांति नहीं हो सकती कुत परोक्षण ग्रहणावाण नहीं किया है कुत स्तर रही तस् परोक्ष लाया आपने क्योंकि ज्ञान की परोक्षता को लेकर मैं विषय में परोक्षता का आरोप मात्र कर देता हूं विषय के तो साक्षात्कार न होने से ज्ञान में परोक्ष होता है तो विषय का इंद्रियों के द्वारा किसी माध्यम से विचार में माध्यम से साक्षात्कार अभी तक तक जब तक नहीं हुआ तब तक ज्ञान परोक्ष होने मात्र से तो ज्ञान का विषय को भी परोक्षा अर्थात आरोप मात्र होता है वास्तव में ग्रहण नहीं होता इधम ब्रह्म व्यक्ति उल्लेखा भाव क्योंकि हम कभी भी इधम ब्रह्म ऐसा विषय को ग्रहण करते नहीं है इसलिए की बावा परोक्षि सिद्धि हो रही है अब अंतिम पक्ष अंश अग्रहण आपने कहा ज्ञान में दो अंश है ना प्रत्येक प्रत्येक के साथ भ्रम का भेद ग्रहण करना है प्रत्येक अंश को ग्रहण नहीं किया उसने है ना प्रत्येक अंश को ग्रहण नहीं किया अतियोग भ्रम है कत ऐसा नहीं है आज भी आज तक भी कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी वस्तु का सर्वांशन ग्रहण नहीं किया है कोई नहीं ग्रहण आप देखिए आप देख रहे हैं तो पीछे क्या दिख रहा है आपको ये सर्वाशन कहा ग्रहण किया आपने संपूर्ण रूप में आप ग्रहण कर सकते हो इसको ये घड़ा है आप देख रहे हैं घड़े के सामने से तो देख रहे हो पीछे में कोई डिजाइन बना हुआ तो बता सकते हो क्या है पीछे अंदर क्या देख सकते हो ये सामने से देख रहे हो अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा अंदर क्या है ये पता नहीं है बम रखा है कि चना रखा है कि गुड़ है क्या वाले तो सर्वाशन अपने कहा ग्रहण किया आज तक कोई दुनिया में कोई चीज को अपनी पीठ को कोई देखा नहीं आज तक अपनी तो पीठ भी नहीं देखा दो दो दर्पण लगा करके भी नहीं देख सकता सर्वांशी ने आज तक कोई दुनिया किसी का प्रत्यक्ष नहीं किया है एक अंश का आग्रह होना कोई भ्रम नहीं है सारा जहाँ भ्रांति होगी सर्वांशी ने, ने ग्रहण ही नहीं किया गंगा जी तो तीन हजार किलोमीटर है पूरी तीन हजार किलोमीटर आपको देखना पड़ेगा अब एक साथ देख ही नहीं करता आप कैसे देखोगे हवाई जहाज से नहीं दिखेगा पूरा तीन हजार किलोमीटर लंबा चौड़ा इसलिए आपने गंगा जी का आज तक दर्शन ही नहीं किया और जो ये दर्शन हो रहे भ्रम है ये कहना पड़ेगा किसी भी वस्तु के बारे में विचार करके देखें सर्वांश आज तक किसने किसी को देखा ही नहीं बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष थे क्या क्या चीज देखेगा फिर भी वो कितनी देखेगा किसी चीज का कवि जो है रानी के जांग विद्यमान तिल को भी देख लिया कालेदने होते ना किल बोलते ले आता है एक जगह पर बड़ा राजा नाराज हुआ रानी के बिजनेस तुम उसके साथ होगी हो रानी पर सोई होगी हो उसे तुम नंगा देखा होगा तभी तो तेरे को ये सब जो है वो दिख रहा है बारे में? कितना लंबा चौड़ा है कैसा है क्या है और उसकी उपमा दे दिया तो रानी कहती है उसने गया मैं तो उसको तो एक रात भी गए कभी हमने इसको आमने सामने बैठे भी नहीं है यहाँ जिंदगी में कभी कैसे दिखाओ हो जाना तो कवि से बुरा के पूछा कवि हम तो सिद्धियां हैं इन फिर भी उसने क्या देखा एक भौतिक शरीर के अवयव अवैध अंश को दिखाना आप आंतरिक दिखा आप हृदय में क्या भावना चल रही है क्या वासनाएं हैं आपका मन क्या सोच रहा है ये सारी चीजें कोई निग्रहण कर सकता ईश्वर को कहा जाता है सर्वग्रह इसी ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता सर्वांशन ग्रहण सर्वांश्रहण करता है तो ईश्वर ही करता है और कोई नहीं। इसका मतलब क्या है हम साहब का ज्ञान जो कुछ जो और सारा भ्रमना मानना है इसीलिए अंश अग्रहणा किसी ज्ञान को भ्रम नहीं कर सकते नहीं तो घटपट ज्ञान भी सारा भ्रम हो जाएगा अंश अग्रहितर भ्रांति घट ज्ञानम भ्रमो भवेद निरंश सत्यांशिद क्या अंश का अग्रहण भ्रांति ये होगे पर घट ज्ञान भी भ्रम हो जाएगा अत एक अंश्रहण हुआ है भ्रम में कहने में कोई आपत्ति तब प्रश्न उठेगा निरंश ब्रह्म में अंश कांश कल्पना हो गया कहते कल्पना व्यावर्ति को देख अज्ञान व्यावर्ति चित दिख रहा है यह आदत है ना इस आदत का व्यावृत्ति करना जरूरी है जब तक तो आदत की व्यावृत्ति नहीं करेंगे तब तुम यह अनुभव नहीं हो सकता इसे व्यावृत्ति को लेकर के उस ब्रह्म में अंश की कल्पना करके होंगे माया और ब्रह्म माया में ब्रह्म तादात में है माया अंश को हम ग्रहण कर रहे हैं माया और माया का कार्य ग्रहण कर रहा हूं और दूसरे सब ग्रहण नहीं कर रहा हूं निरंश ब्रह्म ब्रम्मशत्व क्यों व्यावर्त्यांश भी व्यावर्त्यांश विभेदत व्यावर्त्यामित्त सा व्यावर्तन करने योग्य है उसधि उपाधि निमित्त अंशांशी भाव की कल्पनाश हो जीवलो के जीवभूत सराशांश भाव कल्पना है यदि दर्पण में दिखाई दे चंद्रमा तो शो कर दीजिए उस चंद्रमा के भी अंश है कहने से क्या आपत्ति है आपको कोई आपत्ति नहीं कि उसी के प्रतिबिंब है बिंब का अंश प्रतिबिंब कहा दिया जाए तो कोई दोष नहीं इसीलिए यहां पर कह रहे हैं विंश से अक्षमश विभेद ब्रह्मांश अग्रहण अपि ब्रह्मांश ग्रहण अपी प्रत्येक अंश अग्रहण जब ब्रह्मस्थिक कार्य हो और क्या अहम ब्रह्म नहीं है ना ब्रह्म अस्थि नहीं है रूपी किया आपने लेकिन प्रत्येक को ग्रहण नहीं कर रहे हो आते ब्रह्मत्तम इसलिए ब्रह्म कहते हो पूर्व पक्षीर्थ एवं फिर तो संसार का सारा ज्ञान घटा फट का ज्ञान ज्ञान प्रसंग दोष दिया ऐसे अंश ग्रहण कर देना भ्रांति नहीं है क्यों घटक ज्ञान में ग्रहण हो रहा है पूरा साम दिख रहा है यदि कहोगे कभी अंदर के अवयों को नहीं देख रहे हो पीछे के अवयों को नहीं देख रहे हो इस बगल के अवय को नहीं दिख रहे हो उस बगल के अवय आपको नहीं दिखाई दे रहा है श ने कहा आप ग्रहण कर रहे हैं जब भी आप देखिए एक हींश को तो आप देखोगे ना और क्या एक बार में जब देखा तो एक हींश दिखेगा घूम घूम के देखेंगे तो क्या हो गया उधर घूमे तो यहां का नहीं दिख रहा था एक एक और क्या क्योंकि एक बार में ही क्या होगा ना संपूर्ण हो नहीं सकता आप क्या बोले सामने जब देखोगे पूर्व में देख रहा मान लो घटेगा पूर्व हिस्सा को देख रहा हूँ है उधर जाओगे दक्षिणी सामने ये चीज है अब पहला ज्ञान के अंदर अंदर हुआ कि नहीं हुआ पहला ज्ञान क्या विशेषा क्या पूर्व दूसरा ज्ञान में दक्षिण हो गया ज्ञानी भिन्न हो गया सब मिला के कहा से बोलोगे एक ज्ञान तो हो ही नहीं सकता जो सब मिला के बाहर बोलेगे कल्पना है आपका अनुमान है वो आप रोशनी आपने चार ज्ञान करके सब जोड़ोगे सार अलग ज्ञान करोगे मन में का ज्ञान दक्षिण का ज्ञान उत्तर का ज्ञान पश्चिम का ज्ञान अंदर का ज्ञान नीचे का ज्ञान अद है ना आठों दसों दशाओं का ज्ञान कर लो पर सबको जोड़ो और तो जोड़ोगे कहा से इंदिनी से तो जोड़ के देख नहीं सकते ब्राह्मण से कल्पना करना होगा, कल्पना ही तो हुआ वो इसीलिए सर्वांगशन कोई ग्रहण कोई चीज कर नहीं वही कर सकता ना जिसका दसो दिशाओं में चक्षु और कौन है वो ईश्वर है ना सर सशिर सर को कर सकता। वो ईश्वर के अलावा ऐसा है नहीं जो जिसका चारों दसों दिशाओं में कान हो दसों दिशाओं में आंक हो सारे हो ये भी बात और दूसरे का जरूरत भी नहीं ग्रहण करनी करना है नहीं। पादो क्षुण्य कर्णी अप्रीता कोई आपके पास सामर्थ्य तो है नहीं ना ना आपके दो दिशाओं में आपकी इंद्रियां हैं इसे मैंने कहा छोड़ो तो अपने पीठ ही नहीं देख सकते पीछे आंक होता तो थोड़ा देख भी लेते पीछे तो दिया नहीं भगवान चल आगे दो ही दिया आगे तीन होता है देवताओं के हमारे तो दो ही तीसरी भी नहीं खुली पीछे तो है ही नहीं दे दे दे दे। है? दे दे दे। नहीं वो तब देख सकते से सारे हो जाता है तीसरे का मतलब भी बड़ी सिद्धि है वो वो सब कुछ देख सकते हैं बड़ा आशा है सिद्धिया भी देखो दे दे व्यास ने संचय को सिद्धि दी है ना कि सबके हृदय में क्या चल रहा है भी जान लो ये धो रहा है कौन क्या सोच रहा है ये भी संजय को पालन हो जाता ऐसा सुन और संजय जो श्लोक सुनाता है ना इसलिए बहुत एक ही शब्द महत्व बोल रहा है गीता कि जो बोल रहा है तो सबकी भावनाओं का ध्यान में रख करके शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसे पहला अध्याय तो बहुत ही महत्वपूर्ण और भाषकर पर कलम नहीं उठाया उन्होंने सोचे गड़बड़ हो जाएगा यहां कुछ भी लिखना जो लोग समझेंगे वे इतनी ही अर्थ है जितना बोल रहे हैं इसे उन्हें सो छोड़ दिया और इतने ही कहा पहला अध्याय अधिकारी का लक्ष्य अब इन शब्दों को घटाओ अधिकारी में कैसे घटेगा वेदांत अधिकारी को बताने लिए पहला वो थोड़ी है। में पहला अध्याय को एक गिना घोड़ ही रहा है द्रोण है बीच में गिना है तो सब जानते हैं गिताने सब भी जोर सारा अधिकारी पर हर शब्द घटाना घटा है आसान है वो व्याख्या अच्छा करो धर्म क्षेत्र कर देते पहला श्लोक के साधक पर घटाया नहीं आपने घटाओ पहले श्लोक अधिकारी की तरफ घटना चाहिए उसके उत्तर श्लोक अधिकारी के लक्षण बताना चाहिए उसके भी तीनों प्रकार का अधिकार लक्षण पूरे कलम क्या है उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी मंडला अधिकारी तीनों प्रकार का अधिकारी का लक्षण बयालीस श्लोक ने कहा है अब यार इसको बांट दो तीन भाग और उसके हिसाब से कर दो यानी कठिन काम लोग कहते हैं भाषागार नहीं लिखा तो हम क्यों पढ़ रहे पन्ना पल गया आगे पढ़ो श्लोक पढ़ो आगे पढ़ो, और सीधा साधा जवाब शब्दों का है, अमोके, अमोके, नाम है अशोत्थामा है द्रोण है बीषण हमोक है नाम बता दिया और शंख अंखों और शंघ क्या पता ही नहीं न वो संघ सब कार ना वो अगर सब वा फूकने वाला वो नाम का संघ क्यों लिया है ये भी पता है, अब वह आपके अंदर क्या है गुण साधक के लिए होना चाहिए ये सब कोई नहीं ये रहस्य पहला अध्याय रहस शंकराचार्य क्योंकि रखना ले लें उसको चांग कर लेकिन वहां जब शुरू किया वहां बोल दिए पहला अधिकारी पर सरल है इसलिए हम लिख रहे हैं सरल बोलता है उनके लिए तो सरल शास्त्र को हर शब्द को अर्थ केवल जो रूढ़ वो ले नहीं सकते शास्त्र में। प्रकरण के अनुसार आचार्य जो मार्गदर्शन दिया उसके आधार पर उसको अर्थ बताना होगा सारी चीज पर एक अधिक कोई भी चीज़ ले सर्वांग ग्रहण होता नहीं ना वहां भी कोई किसान, से, कोई किसान से देख रहा है नहीं तो एक ही गीत दस भाष्य हो गए कौन दृष्टि से देख रहा है उसको अलग अलग से देख रहे हैं चीज को अलग अलग अर्थ ले रहे हैं एक ही श्लोक एक ही मंत्र और दस व्याख्या अधिकारी भेदा ये तो अधिकारी पकड़ना पैरा अधिकारी भेदा एक ही चीज का नहीं को अर्थ ले सकते हैं अभी होता ही है स्कूल में टीचर एक ही पढ़ा रहा है हम यहाँ बोल रहे हैं हम एक ही बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं पद दस बारह खोपड़ी है दस और बारह अर्थ ले लेंगे अलग अलग है कौन क्या अपनी कल्पना जोड़ देता है अपने तो वापस तो कोई कहे महाराज जी के भाव था महाराज जी बोले तो उसका तात्पर्य था कोई कहे महाराज जी का जो ये जनक्षार्थ था कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे अपने अपने हिसाब से ले लेते एक ही व्याख्या एक ही व्यक्ति बोल रहा है बारह सुन रहे हैं बारह अर्थ ले जिसे मुंडे मुंडे मकर भिन्ना अब हम इशारे करते मौन में रहता ना इशारा करता हूं तो पता लगता है ना कौन क्या कल्पना करता वो <laughs> तो इशारे का अर्थ व्याख्या तो कर रहे हैं ना आप लोग इशारे की तो आप लोग व्याख्या कर रहे हो अब सबकी अलग अलग व्याख्या हो जाती है मैं कह अब समझता कोई कोई कभी कभी आसान थोड़ी है हर भाषा का वो भी इशारा भी एक भाषा है शब्द भी एक भाषा है इशारे की आप अनेक व्याख्या कर रहे हो शब्द भी अनेक और कौन सा सही है इसमें ये अधिकारी भेदात उसके अपने अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग व्याख्या हर व्यक्ति के्याख्या सिद्ध हो जाएगा सही हो जाता है इसे कहना है कि देखो किस कैसे आया ब्राह्मणस्त प्रथम ग्रहण संभव पूर्व कहता है घट के अंदर तो सावय होने के नाते अंश ग्रहण घट से सावय अव्रहण संभव होती एक अंश ग्रहण होना एक अंश ग्रहण न होना ब्रह्मणस्तु निरंशा निरंश कंश ग्रहण संभव है लेकिन निरन्शत्त? निरन्शत्त? निरन्श। अंशक कैसा आपने कहा उसमें भी एक अंश ग्रहण हुआ है ब्रह्मांश ग्रहण हो गया दूसरा कौन सा जो अव्रहण है सिद्धांत कथ है श उपाधिमित्तकम सांस ती व्यांश कौन सा है उपाधिमित करके कर। और कौन है वो उपाधि कल्पित इसको साक्षात्कार सा नहीं हुआ ब्रह्म अस्थि ब्रह्म अहमअ हो गया तो प्रत्येक साक्षात्कार हो गया सर्वांश साक्षात्कार हो गए दो अंश है ब्रह्म प्रत्यक ब्रम्ह का साक्षात्कार सा तो परोक्ष ज्ञान हुआ ब्रह्म अस्थि शास्त्र से आचार्य आचारिक वचन से ब्रह्म अहम अश जब हो जाता है तब प्रत्येक का भी साक्षात्कार आ गया ना उसमें ब्रह्म अहम भेद हो गया पूर्ण साक्षर सर्वांश ग जिसका व्यावर्तन करने इष्ट हैकांक्षा महा जिसको पैंतालीस श्लोक में कहे थे अन्य शब्दों से उसी को यहां पर कर रहे हैं परोक्ष या और अप्रोक्ष असत्वां निवर्ते परोक्ष ज्ञान दस्तता अभानांश निवृत्ति सोक्ष असत्वां निवर्त शब्द थोड़ा अंतर है अर्थ वही बोलना है परोक्ष ज्ञान से असत्वश निवृत्ति होता है और अपरोक्ष ज्ञान से अभान यही दोस्त असत्व और अभान असत्वृत्ति परोक्ष ज्ञान अस्थि हो गया अपने ब्रह्म अस्थि कहा दिया तो असत्य दूर हो गया ना निवर्तन हो गया नहीं हो हो गया। न भानम था, अब भाति, तो मतलब क्या जाएगा तब? होगा, यही तो दो अंशन हमें करना है नास्ती और न भानम को नरोक्ष ज्ञान के द्वारा व्यावर्तन और अहम ब्रह्म अस्मी भा, भाती इसके क्या हो गया न भानम का क्या वर्तन हो गया अप्रोक्षण योग्य अक्षक्ष ग्रहण योग्य विषय परोक्ष ज्ञान भ्रमो नृष्टान प्रश्नना दृढ़ अपने ग्रहण योग्य जो विषय है उसको उसका परोक्ष ज्ञान यदि हो जाए तो वह भ्रम नहीं है इसको दसवा तुम सीमित में घटा रहे दसवा क्या था अप्रोश तो योग्य है या नहीं वो खुद जिंदा है और क्या कह रहा है क्या कहना हुआ मैं मर गया कहना हुआ या नहीं? तो खुद को रहते हुए अप्रोश योग धोते हुए खुद का बारे में क्या बोल रहा है वो उसका जब दूसरे ने कहा दसवों अस्थि तो प्रोचन होगी नहीं खुद का प्रोचन हो रहा है उसको ये खुद ही दसवा है ब्रह्म दसवा नहीं है बोला था मर गया कहा था दसव नास्ती दसव न भाती यह कहा था उसने उसने है तो क्या ये तो ही नद्या ममार, नदी में मर गया उतरते तो। ये जो ज्ञान में से दो हिस्सा है पहले उप कृष्ण का दसवों गिना नौ और दसमो नाश्ती फिर कड़कुदा न भाती अभी क्या हुआ आचार्य जो, जो हितषी ने कहा दसमो अस्थि क्या हुआ दसमो नाश्रत हो गया लेकिन अंदर से कुतूहल जग गया दसवा है तो कहां है दिखाओ मुझे अब यहां पर क्या होगा वो पूछेगा तब नौ गिना करके उसको दिखा है तुम बताओ तो अंगुल घुमाओ उस हाथ एक दो तीन चार करे नौ उसकी और घुमा दिया आचार्य ने अब तू क्या तू ही तो दसवा है दसवा तब दसवा वह जो दसवा जिसको तुम मर के सोच रहा था वो तुम तुम्ही है अब उसी प्रक्रिया पर दी जिस भरंग नहीं कहीं भी नास्ती उसको सुर्खने का अस्तित्व उपलब्ध कठो कृष्ण ब्रह्मस्थि ऐसा ही पहले ग्रहण करो समस्या तो यह है, है? हम हैं लेकिन भगवान नहीं है ये हो गया है ना सब में हम तो है ब्रह्म नहीं माने भगवान नहीं तो पूजा पाठ करते हम लोग अरे वो तो सब मतलब से है किसको भगवान के भय है भगवान है भी बोल रहे हो लोग वास्तव में पूजा पाठ भी करते हैं और दिल से कभी भगवान को मानते नहीं से सब है सब दे मतलब सच्चाई में मानता है आदमी ईश्वर को अरे बात कर दे ईश्वर मुझे देख रहा है ईश्वर मेरा हर कर्म को देखता है तो कभी झूठ नहीं बोलता तो कभी छाल कपाट बेमानी कोई गलत काम कर ईश्वर का भय नहीं है इसका मतलब क्या है आप ईश्वर को मानते नहीं आपके लिए ईश्वर नहीं है? बाहर भारत व्यवहार मार चल रहा है परंपरा से लगा दिया गया आप वो हाँ जिस घर में पैदा हुए कृष्ण अवतार होता है तो करो जन्माष्टमी आप भी जन्माष्टमी कर रहे हैं जिस घर में पैदा उन्हें संस्कार दे कैसे विरोध करो कैसे विरोध कर रहे कर रहे हैं पर चल रहा है परंपरा से परंपराया जो है प्रथाएं चल रही है उसमें आप भी बह जा रहे हैं केवल लेकिन अंदर से किसी को न ईश्वर का भय है ना कुछ ना न खुद की मुक्ति की इच्छा है नहीं ईश्वर का भय दो में एक तो हो तो कल्याण हो जा रहे ईश्वर का भय हो तो भी कल्याण होगा मुक्ति की इच्छा हो तो भी कल्याण दोनों ही झूठा नाटक चल रहा है आदमी बाहर से ईश्वर का भय है दिखा रहा है और बाहर से बोल रहा है मुझे मुक्त तो होना चाहता सब जबान पर ही इसलिए आज ये सारे गलत जो दिख रहे हैं झूठ बोला छलकपट होना सब कुछ साधु वे सब कुछ होता है अब बाकी तो कर रहे हैं छोड़ो तो समझ ले हमको ठेकेदार है ग्रस्त ने सोच लिया है हम तो भाई झूठ छलकपट करेंगे ठेकेदार है हम तो ग्रस्त हम लोग को कहते हैं महात्मा जी अगर आप ऐसे कैसे कर रहे है। हम तो हैं हम तो ग्रस्त हैं हम तो बेमानी करेंगे तो छलकपट करेंगे ऐसे लगता है जैसे कि गृहस्थी होने का मतलब झूठ चलकर कर का लाइसेंस मिल गया ये तो कौन से शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी को सच बोलना चाहिए गृहस्थी को झूठ बोलना चाहिए कहा लिखा? कौन से शास्त्र में हिंदू धर्म है समझ में नहीं आता है। और सारे हिंदू ग्रस्त यही ही बोलते हम तो ग्रस्त हमें सारा छोटे बच्चे तो पालना है ये करते हैं बाहर पत्र बच्चे पालना है ना इसे झूठ चल कर पैसे कमाल करना है बता ये सारा, तो तो सारा गलत कर हो हो गया तो ब्रह्म इसलिए कहते कि देखो यह सारी बातें जो है दृष्टांधाल हो गई ना तो दाखन में समझ में आएगी दृष्टांध्य दशमित विभ्रांत परोक्ष ज्ञानीक्ष ब्रह्मस्ती तद्ञावरण समस्ती दसमोस्ती तो क्या था वो अभिभ्रांति ज्ञान वो तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है परोक्ष ज्ञानते हरि यो परोक्ष ज्ञान है ये सब जानते क्योंकि विश्व ने दसम जब बोला पिछले में खुश हो गए सब निर्भव निवृत्त हो जाए मर्ग सोचे थे वो रो रहे थे दसम है सुनते खुश हो गए परोक्ष ज्ञान तो भी फल है यारे यदि ब्रह्म होता है तत्त फल मिलता है कर का का निवारण करने का सदृश वो वैसे ये भी कर्ता नवर्ण भंग न ना? दसमो नवर्णिया दशमोस्ती सावन को कर रहा है ब्रह्म परोक्ष ज्ञान ज्ञान परिभ्रांत हो गया अभ्रांत दशम अस्थित आपक्य चिन्ह जो है परोक्ष ज्ञान कैसा है वो अविभ्रांति यथा तथा ब्रह्म स्थिति वाक्य कौन सी वाक्य श्रुति वाक्यज्ञानम त्या क्यों अज्ञानकृत असत् आवरणश सेम्वाद अज्ञानकृत असत् आवरणश का रूपी फल समान है दोनों में